गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका तीन स्वधर्म का तात्पर्य किसी संप्रदाय से नहीं है स्वधर्म का मतलब हिंदू धर्म ईसाई धर्म इस्लाम धर्म इत्यादि में नहीं है प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग और विशेष धर्म होता है उसका यह धर्म उसके संस्कारों पर उसकी जन्मजात अभिरुचियों पर आधारित होता है मान लें कि एक माता पिता की दस संतान हैं तो इनमें से प्रत्येक संतान का स्वधर्म दूसरे के स्वधर्म से भिन्न होगा स्वधर्म का पथ लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस सबसे कम अवरोध वाला पथ होता है स्वधर्म के अवलंबन से मनुष्य की प्रगति अपेक्षाकृत शीघ्र होती है अपनी जन्मजात अभिरुचियों और मानसिक रुझान के माध्यम से मन को ईश्वर की ओर मोड़ने का अभिक्रम करना स्वधर्म कहलाता है स्वधर्म पालन का प्रयोजन है मन को ईश्वराभिमुखी बनाना कुछ परिस्थितियों के कारण अचानक जब हमारी वृत्तियाँ स्वधर्म पालन को छोड़कर पर धर्म की ओर मुड़ने लगती है तब उसे स्वधर्म त्याग कहते हैं शनै शनै अभिरुचि में परिवर्तन और उन्नयन हो सकता है संभव है जब मैं छोटा था तब मेरी रुचि किसी विशेष दिशा में थी धीरे धीरे मानसिक विकास के साथ मेरी रुचि में भी परिवर्तन होता गया तो कह सकते हैं कि मेरा स्वधर्म भी मेरे मानसिक विकास के अनुरूप बदलता गया इसे स्वधर्म त्याग नहीं कहते यह तो मानो क्रमिक रूपांतरण है विकास है तब स्वधर्म त्याग का क्या मतलब यदि मैं हठात किन्हीं कारणों से अपने स्वधर्म को एकदम छोड़ दूँ और परधर्म अपना लूँ ऐसा परधर्म जिसमें मेरी पहले कभी आस्था नहीं थी तो वह स्वधर्म त्याग कहलाता है अर्जुन स्वधर्म को छोड़ना चाहता था युद्ध के पूर्व तक अर्जुन ने यही कहा था कि वह दुर्योधन को देख लेगा कर्ण से निपट लेगा और दुशासन को मजा चखा देगा उसने इससे पूर्व कभी भी संन्यास की बात नहीं कही थी कृष्ण ने कभी अर्जुन के मुंह से वैराग्य की बातें नहीं सुनी थी अर्जुन ने हरदम अपने गांधीव की सराहना की थी उसे अपने भुजबल पर गर्व था गांडीव की टंकार ही उसका जीवन थी जिस समय उसने कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा तब भी उसमें क्षत्रियोचित शौर्य कार्य कर रहा था और उसने अभिमान पूर्वक कृष्ण से कहा भी था यावदे तान निरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान कैरमया सहयोधव्यम अस्मिन ऋण समुद्र में मैं उन लोगों को देख लेना चाहता हूँ जो लड़ाई की कामना से यहाँ खड़े हैं तथा जिनसे इस रण उद्योग में मुझे युद्ध करना है ज़रा अर्जुन के इस वाक्य पर तो ध्यान दीजिए कैरमया सहयोधव्यम मुझे किन किन के साथ लड़ना है यानी अर्जुन तब युद्ध का आकांक्षी था पर एक बार दोनों सेनाओं को देख लेने पर उसमें विषाद प्रवेश करता है उसकी वृत्तियाँ हठात अचानक मोड़ लेती है और वह संन्यास की बातें करने लगता है इसको स्वधर्म त्याग कहते हैं यहाँ स्वधर्म का क्रमिक रूपांतरण या विकास नहीं है बल्कि परिस्थितियों की चोट से उसका अचानक त्याग है ऐसा त्याग मानसिक व्यामोह के कारण हुआ करता है इसीलिए कृष्ण परधर्म को भयावह कहते हैं मानसिक व्यामोह की अवस्था में होने वाले कार्य भयावह की ही श्रेणी में आते हैं तो अर्जुन इसी व्यामोह से आक्रांत हुआ था और अपने स्वधर्म में दोष देख रहा था श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं पार्थ संसार के सारे कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है दोष और कर्म का परस्पर संबंध धुएँ और आग के समान है कोई दोष दिखा इसीलिए स्वभाव प्राप्त कर्म को छोड़ नहीं देना चाहिए तू अपना कर्तव्य कर्म कर अपने स्वधर्म का पालन कर जिसमें इसमें जो दोष तुझे दिखाई देता है उससे छुटकारे की विधि तुझे बताए देता हूँ